कमे ती मारा छियो दो डया हे गधे स्वाद कमे ती मारा गुड़ लड़े आबे आ गुंजो इंदवाणीरा हो रज गूंदूड़ो नंगरीरा राजा गुंजूड़ो ओ ने के जे ओया डा स में दामी मारा गुंजो एडो जमर जीरा नखर रे गुंजो ने खुदा मटिर किरायद उमिज मानी नागा निरवाणी श्रेवी बढ़िया परम मायाद यद, यद मणी का मंडी बताए देने नागा निरवाणी मंगाए देनेंगाए जो मुड़ी नांग ने बानेणी शिव जी बौ करी आओ बहुत नहीं स्वामी जी का सिंदूर सिंदूर सिंदूर में भी है सिंदूर सिंदूर सिंदूर सिंदूर सिंदूर सिंदूर सिंदूर है है सिंदूरो सिंदूरो सिंदूरो नहीं राग राग राग होती वीर रस बस आप लोग गाते हैं अलग अलग बिलावल सिर्फ एक एक बिलावल गाते हैं अच्छा तोड़ी हमें कितने आपको याद है अब सुने सुने अलग-अलग तोड़ी तोड़ी तोड़ी का नाम कितने नहीं नहीं क्योंकि मंगल में तो कभी कभी मेवाड़ी तोड़ी तो गाते हैं जौनपुरी जौनपुरी तोड़ी हु तोड़ी, तोड़ी तोड मियाँ वाली तोड़ी आपको याद नहीं है थोड़ी आप लोग सुने तो है ना तो मियाँ वाली तोड़ी याद याद है, ना नहीं। नहीं। पर तोड़ी है। अच्छा बस आए को याद होगा तोड़ी तोड़ी याद है शायद याद और मल्हार में मलहार भी तो नाम सुने होंगे रात का मल्हार जी याद है, कोई? मला? मला। मला। मला। याद है याद है और वो भी अलग अलग वगैरह मलारा क्या अलग वो आप याद है अच्छा उसमें क्या कौन से कैसे गीत होते है मैं तो झड़ारो झिलो ढी कदम अरे चलो रुखमे आप जल में भो में लगा लगाइए तो आप जल में भो में जाइए अरे चलो भो मजा को साग रोटी भोग अरे अरे में मजा अच्छा तो इस इसका सा ये राधा और उमर के प्रसंग का गीत है पर जब ये गाएंगे ना ये तो उसने बोल सुना और जब गायेगा तो सारी उसमें शास्त्रीय परम्परा जी ये संगीत की मूल रूप से तोड़ी एक पिता है। तोड़ी है तोड़ी है जो संगीत की जितनी राग रागनिया उनमें से मिया मलार की तोड़ी और तोड़ी और कई प्रकार हैं। तो वो संगीत की किताब भी होनी बहुत जरूरी है उसमें तोड़ियों के प्रकार दिए हैं। मेरे को टॉक लिखनी थी लोकगीतों का तो शास्त्रीय प्रभाव तो तोड़ी शास्त्रीय पद्धति है नहीं मगर ये तो मैं भी पढ़ा हूँ हाँ। तो ये ये मेरा काम है म्यूजिक का हाँ। मैं बहुत सारे किताबें पढ़ा हूँ हाँ। बात ये है कि मैं गाँव गाँव में जो रहे चीज हाँ। है इसमें पूछ रहा था ये कैसी जाती गीत है ये ये यानी इसका मैं पूरा नहीं समझा चलो बोलो आर्थ बताओ, बोलो बताओ जल जमनारो जल जमनारो यमना का जो पानी है वो पानी तरंगा हो रहा है ऑफ यमुना का जो जल है वो उसके अंदर तरंगाई हो रहा है लहरे ले रहा है आगे कदम कदम की और कदम की और वृक्ष जो ठंडी छाया है वो बड़ी सुंदर है और उसमें अर्थ नहाने से भी आ जाएगा जल को जल को में स्नान करना और फिर कदम की छाया में बैठना आगे सुरत रही ब्रजमा उसकी जो सुरता याद स्मृति है वो उसकी ब्रज भूमि में पड़ी हुई है इसलिए ही राधिका अपन ब्रज भूमि की ओर ये इसका अर्थ तो जन्म जन्म यानी मदर अच्छा जिधर जन्म हुआ जन्म जन्म अच्छा, हाँ। जन... हाँ। हाँ। तो वापस आई है हाँ। आइए मतलब वो राधिका को जो द्वारका में है वो ब्रज की स्मृति को कहते हुए कहते हैं कि हे राधिका मुझे या जल यमुना में स्नान करना कदम की छा में बैठना और वहां पर जो भोजन करना या प्रक्रिया है वो मुझे याद आ रही है इसलिए ये राधिका अब अपन चलो ब्रजभ में चले ये इसका चनों हाँ। को साग बथवे की रोटी चने जो चने खाते हैं उसका साग और बथुआ नाम की जो भाजी आती, पत्तों का जो आता है उसकी सब्जी आगे साग भोग लगा फिर आनंदित होकर के हम उसका भोजन करें अरे तो ऐसा ही या तो आप में भोग इसके लफ्ज है की राधिका कहते है कि वापस आओ दुण। दुण। को कहते हैं कि अपन वहां चले चले हाँ जिधर आपकी जन्म जिधर मेरा जन्म, जन्म भूमि हुआ है कृष्ण कह रहा है अच्छा कल बात करे थे हम लोग तो आपने कहा आपको बहुत सारे तोड़ी याद है कौन से कौन से तोड़ी याद थे आपको कई कई तोड़ी आने मिया की टोली मियाँ की टोड़ी मियाँ की टोली टोली के जो जो जो जो जो एक एक एक तो अच्छा ये हुसैनी थोड़ी था थोड़ा सा नहीं। पेटी पे नहीं? नहीं। नहीं। ले। अच्छा ये, ये क्या गाने के शब्द क्या थे सिंधी भाषा सिंधी भाषा में है शब्द सिर्फ पहले खाली शब्द शुरू का शब्द है वो जरा बोल दीजिए इसका मुंह से बोल दीजिए गाने के पहले थोड़ा सा इसके इसके शब्द बोल जोगी जोगी भोगी रहन झंगन में जोगी झगमी रहता है बनवास में रहती ओते प्यारी झायन काराना ना गा फल बंदा हो छो तो गुजारी ये ये ये एक ये, हुसैनी तोड़ी है, है मिया की तोड़ी है पहले हुसैनी तोड़ी का थोड़ा सा छेड़ दिए और थोड़ा सा मेरा बहुत बहुत कम फर्क है हां कम फर्क फर्क होता तो तो है मरता है अच्छा तो इसका इसमें क्या कौन सा गाना गाते हैं इसका नहीं तो भजन भी गाते हूं अच्छा और, और जो काफी सिंधी होई भी गाता हूं उसमें अच्छा। कलाम भी गाता हूं अच्छा ये राग में मियां की तोड़ी में हां मिया मियां की अच्छा मियां ही एक तोड़ी एक हुसैन तोड़ी अच्छा और भी चोरी आपको याद है क्या? ये तुम्हें सुना नहीं है, अच्छा तो इसमें इसमें क्या कौन सा कलम पड़ते हैं आप या कुछ गाते हैं कुछ, कुछ... Totally. Totally. अच्छा, माना तो <coughs> ना ना अच्छा ठीक है तो हाजी हाजी मदीने शहर में जी। मदीना जी। और हाजी हाजी अच्छा। मदीने शहर में सिद्धता दिया तो क्या हुआ सिद्धका दिया तो कुछ नहीं, कुछ नहीं हुआ नमाज पढ़ता है वो दिलखा कफरू निकालते नहीं है तो हाजी बना तो क्या क्या क्या ठीक है हाजी मदीने शहर में सदता दिया तो क्या हुआ हाजी हज जाने नहीं तो हाजी बना तो क्या हुआ बा, बा, जिन अश्क में ईश्वर ना दिया फिर जुग में जिया तो क्या हुआ? हुआ खुदा पाक पाकलू नहीं सचा अश्क है तो क्या? जोगी जुगत जाने नहीं जो भी हो गया तो उसकी जुगत नहीं जाने उसकी धर्म नहीं जाने तो क्या <laughs> जोगी क्या जोगी जुगत जाने नहीं कपड़ा रंगया तो क्या हुआ अगवा किया, कपड़ा रंगया, कुछ, कुछ नहीं? उसका भेद तो कुछ नहीं जानते? जोगी जुगत जाने नहीं कपड़ा रंगया तो क्या हुआ के दिल अपना रंगया नहीं पर घट रंगया तो क्या हुआ जिन आश्क में शिरना दिया जुग में जिया तो क्या पुकारे पुकारे तू तू ही चरखो चरखा जो बोलता है अश्क भगवान को हिला मारता है अच्छा आशक पुकारे तू ही तू चरखा पुकारे रू रू जिन्नत में दाखिल ना हुआ जिनत नाम भगवान के दर दाखिल ना हुआ जी, है जिन्नत में दाखिल ना हुआ फिर बुला बना तो क्या होगा जिने में दिया जुग में जिया शाग, शाग, फिर भूला तो दिया जुग में जिया तो क्या तो क्या पढ़ो पढ़ो चिट्टी पूरे इसे तस्बी नहीं दी ऐसे ओसे मीट चलाते हैं ए सी आई हमारे जैसी यह नहीं है। पड़ो मक वालू चिटी माल पराया खादा खाधा तरकारी मिठी नई बड़िया मंदर मसीदा न मसीद में नहीं दिया सिद्का नहीं मंदर में नाम नामी न बड़िया मंदर मसीदा नबर अंधारी दिखी कबर अंधारी दिखी उन्हें वेले हिंदी, हिंदी। उन्हें वेले बाकी तो था वो उर्दू में।, में वो, वो उर्दू में उर्दू में आप, इसको आप गजल कहते हैं वो शन्य की नटटोड़ी की गजल गजल है अच्छा गजले। ये समझाइए कि नट टोड़ी और हुसैनी टोड़ी में सुर का क्या फर्क है सुर। नट टोड़ी नट टोड़ी आई साहब आ गया मुझे ये, आ, ये खान तो खान साहब आ गए वो उससे तोड़िए कौन है? ऐओ, उसे ने छोड़ी। नट हो तो गया। का थोड़ा सा थोड़ा सर उड़ता है <laughs> कौन सी स्टोरी आप लगाना चाहते हैं कौन से राग में था मिया मिया की अच्छा।, अच्छा अच्छा आप सिर्फ इसका सीधे सुर बजाइए सारे का मांग वाह ऐसा ही चाहिए अभी सूर के नाम बोल दीजिए साथ में बजा के ना? है। जैसा चोरी मिया की चोरी कैसे सा सा, सा। सा। कहते हैं। अच्छा, नाम का। इसको भैरवी में जो आता है ये आता है तो उसको क्या कहते हैं? ये भी ये भी रहे और ये भी रहे। दोनों, तो दोनों रहे। दोनों रहे। ये तो सा आ, सुर है जो कुछ सा। पहला इस सुर पर करां तो भी सा। नहीं नहीं मगर ये, तो ये सा, सा मान दीजिए दो रे हैं ये रे है और ये भी रे है। ये, ए, ए, ए सुर है ये आधा सुर का रे है और आ, ये पूरा सुर का रे है रे रा, हाँ, बा, बा। रे नहीं। नहीं। रे रा रे रा है। रे रा रा वही नहीं और कहते हैं एक हो गया रे कौन सा रे को कौन सा कहेंगे और ये पूरा हो गया और ये पूरा हो गया तो उसका पूरा इस रागनी में नहीं लगता है ये हाँ, इस तो सादा अब आगे मत चलिए सर रे के बारे में मैं समझना चाहता हूँ कि दो रे ये आधा सुर का रे है और ये पूरा सुर का रे पक्का है अच्छा है अच्छा ये जो काले सुर जो हैं ऊपर के पक्का है कच्चा. कच्चा। अच्छा, आप उसको आप ऐसा बोलते हैं कोमल है कुछ बोलते हैं ऐसा आधा सुर का रे के लिए हाँ। कुछ खास नाम रखे हैं आप लोग पंचम पंचम या तो है तो है मगर क्लासिकल जो गाते हैं लोग वो कभी कभी कहते हैं कि कोमल ऋषभ कोमल ऋषभ भाई कम हाँ तो तो कमलम कम aga yeah. yeah.